Shanti, shanti hi. Om sumam aha na samvibhar myaham pastaram utpoushanam bhagam. हविष्मते दधाम यजमानाय सुनवते ओम शांति शांति शांति ही। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ पच्चीसवें पर विचार कर रहे हैं इस सूक्त का देवता वागम है इस सूक्त का ऋषि वागम्भरणी है इस, इनके मंत्रों का छंद त्रिष्टुप है जब हम इन मंत्रों का अध्ययन करते हैं तो उन देवताओं को जब हम समझते हैं देवताओं से मंत्रों का अर्थ मंत्रों का अभिप्राय समझते हैं तो इनको समझने के लिए जो योग्यता चाहिए उसके लिए हमने देखा है कि कहते हैं कि ये मंत्र जिस प्रसंग में जिस प्रकरण में पढ़े गए हैं उनके अनुसार यदि इस पर विचार करें तो हमें अर्थ निकालने में सरलता होती है आचार्य कहते हैं प्रकरण निर्वक्तव्य न तो पृथक अर्थात जैसा प्रसंग प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के अनुकूल हमें उन मंत्रों का अर्थ करना चाहिए प्रकरण से हटकर यदि अर्थ करेंगे तो मंत्र जो है उचित अर्थ को नहीं देंगे वो एक तरह से अनर्थ हो जाएगा क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि सबके सामर्थ्य से संभव नहीं है कि सब उसका अर्थ सहज ही कर लें कुछ-कुछ सबके समझ में आ सकता है लेकिन सब कुछ सबके समझ में नहीं आ सकता है इसलिए न ही प्रत्यक्ष वो कहते हैं वेद मंत्रों के अर्थ का प्रत्यक्ष करने के लिए दो योग्यताएं चाहिए एक योग्यता कहते हैं ज्ञान की चाहिए एक योग्यता श्रम की चाहिए तपसो कहता है जिसमें ऋषि की दृष्टि नहीं है आर्ष दृष्टि नहीं है और जिसके अंदर श्रम नहीं है आर्ष दृष्टि के साथ यदि श्रम हो तो वेदार्थ की प्रती आसान हो जाती है न ही प्रत्यक्ष मस्ती अंधेर जो ऋषि नहीं है उनको भी वेदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है और जो तपस्वी नहीं है उनको भी वेदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए मनुष्य को वेद के को समझने के लिए ऋषि की दृष्टि चाहिए और पूर्ण परिश्रम चाहिए तो उस विद्वत्ता के साथ दृष्टि यदि होगी तो हम वेदास्थ में अनुकूलता हो सकती है क्योंकि वेदार्थ को समझने के लिए थोड़े से ज्ञान से वेदास्थ नहीं होता वेद के पास जितना ज्ञान होता है जितना अधिक ज्ञान जिसके पास होता है वो वेदार्थ को समझने में भी उतना ही समर्थ होता है उतना ही सफल होता है हम कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो जिसके पास जितना ज्यादा है भू यह विद्या प्रशस्तियों जैसे हमने कहा था कहते पारोवरियलु वेदिक त्रिशु कहा हम प्रशंसा किसकी करते हैं जानने वाले तो बहुत बैठे हैं लेकिन उसमें जो सबसे अधिक जानता है वो सबसे अधिक सम्माननीय होता है जैसे धनपतियों में जो सबसे अधिक धन वाला है वो सम्माननीय होता है आयु में जो सबसे बड़ी आयु वाला है वो सम्माननीय होता है बल में जो सबसे अधिक बल वाला है वो सम्माननीय होता है वैसे ही पारोवरीयु खलु वेदित्रिशु भूय विद्या प्रशस्वती कहता है कि उसकी प्रशंसा की जाती है जिसका ज्ञान विविध प्रकार का और बहुत होता है चाहे वहां कितने भी बड़े विद्वान बैठे हों उन सारे विद्वानों में सब समान नहीं होते जो सबसे अधिक होता है वो उस विद्या के जानने में तत्पर होता है प्रमाण होता है वो ये कहते हैं एक बार उसने एक कथानक दिया है वो कहते हैं ऋषिशुत्सु मनुष्य देवाना अभ्रुवन कौन ऋषि भविष्यती थी बोले एक समय ऐसा हुआ ऋषि समाप्त हो रहे थे ऋषि यहाँ से जा रहे थे तो ऋषि शो उत्क्रामक ऋषियों तो के कम हो जाने पर ऋषियों के चले जाने पर मनुष्यों ने देवताओं से प्रश्न किया और उन्होंने पूछा कौन ऋषि भविष्यती थी अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा हमको कौन बताएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या करना है क्या नहीं करना है तो देवताओं ने तरकम ऋषि प्रायक्षण उन मनुष्यों को एक तर्क ऋषि दे दिया तो वो तर्क के द्वारा पहचान सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है तर्कम ऋषि प्रायक्षण उन्होंने तर्क को ऋषि दिया तो इसलिए क्या होता है बोलिए इसलिए ये होता है कि जो यो अनुचाना, यद ऊती आर्षम तद्भवती जो तर्क से जो विद्वान लोग उहा करते हैं ऊह तर्क अभिज्ञान तत्व अर्थ है तत्व तर्क जब अज्ञात वस्तु को ज्ञात वस्तु में उहा करके जब ले जान लिया जाता है अभिज्ञात तत्व वो तत्व ज्ञानार्थम तत्व उसको समझने के लिए जानने के लिए जो उहा की जाती है उसको तर्क कहते हैं तो ये तर्क जो है बड़ी तीव्र चीज है ये बड़ी तटस्थ वस्तु है ये बिल्कुल तर्क को दूसरे अर्थ में आप यदि लोग भाषा में कहें तर्कू कृति छेदने से इसको बनाते हैं जो काटने की चीज है वो तर्क कहलाती है तो ये तर्क ऐसा नहीं है कि सदा अच्छाई को ही सिद्ध करता है आप इस तर्क से बुराई को भी सिद्ध सिद्ध कर सकते हैं जैसे कुल्हाड़ी से आप आम को भी काट सकते हैं और कुल्हाड़ी से पांव को भी काट सकते हैं कुल्हाड़ी से कांटे को भी काट सकते हैं कुल्हाड़ी से किसी का गर्दन भी काट सकते हैं तो इसमें कुल्हाड़ी अच्छी और बुरी नहीं होती वैसे ही तर्क भी अच्छा या बुरा नहीं होता जो जिसके अनुकूल होता है उस तरह का काम करता है तर्कम ऋषि प्रायछ इसके लिए मनो महाराज ने धर्म की परिभाषा करते हुए बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है आर्षम धर्मोपदेश वेद शास्त्रिरोधना यके अनुसंधत् सधर्म वेद नेतर कहता है कोई धर्म जानना चाहता है तो वो क्या करे कहते आर्स जो आर्ष ग्रंथ है उनको पढ़े जो शास्त्र है वेदादि उनको पढ़े धर्मोपदेशम, जो विद्वानों के प्रवचन है उपदेश है साहित्य हैं उनको पढ़े तो आर्षम धर्मोपदेश और तर्क ले। लेकिन तर्क कैसा उसके लिए एक विशेषण दिया है वेद शास्त्र अविरोधिना अर्थात आप अपने ही विरोध में उसका उपयोग न करें वेद शास्त्र के अनुकूल अर्थ बनाने के लिए उसका उपयोग करें तो ऐसे तर्क को आप यदि काम में लेंगे तो वो तर्क जो है आपको उचित धर्म का अर्थ बता सकेगा धर्म का उचित स्वरूप बता सकेगा इसलिए वेद शास्त्रा विरोधि तर्क न यह अनुसंधक जो व्यक्ति अनुसंधान करता है खोज करता है उनको ढूंढता है उसको वो ज्ञान मिलता है वो धर्म उसकी परिचित उसको होता है तो इसलिए यहां पर कहा है कहते हैं कि था था वो अभ्यूढ़ मतलब जिन्होंने उहा की है जो उहा की है अनुचान लोगों ने अनुचान कहते हैं विद्वान को जो लोग हैं जो शास्त्र पढ़े हुए हैं तो ऐसे विद्वानों के द्वारा जो उहा की जाती है वो भी आर्सम तद्भवती वो भी आर्स कोटी में होती है अर्थात आर्सत्व तो जो है वो एक दिव्य दृष्टि है वो जिसके पास भी होती है उससे वो ऋषित्व को प्राप्त होता है तो यहाँ पर भी हम उस माध्यम से इसके जो अर्थ हैं उसको पहुंचते हैं उसको पाते हैं उसको पकड़ते हैं और इसके यह अर्थ करने का एक और कारण है वो कारण क्या है वो कारण ये है कि मंत्र का जो उत्तरार्ध है वो क्या कह रहा है मंत्र का उत्तरार्ध कह रहा है अहम सोमम आह नसम अहम स्वष्टारम उतपोषणम भगम अहम दधानी द्रविणम हविषमते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वति क्योंकि यजमानाय यज्ञ करने वाले के लिए तो ये जो देवता है यज्ञ ये यज्ञ कैसे ऐश्वर्य कै, का देने वाला है ऐश्वर्य का देने वाला सूर्य भी है ऐश्वर्य का देने वाला चंद्र भी है ऐश्वर्य का देने वाला वायु भी है लेकिन इनसे ऐश्वर्य प्राप्त करने का जो उपाय है वो है भग यज्ञ मतलब इस यज्ञ के रूप देवता से इन सब देवों का लाभ मिल सकता है उठाया जा सकता है कैसे उठाया जा सकता है तो भी ये कहता है कि अहम सोमम आहनसम विभर में अहम स्वस्टारम्भ पूषणम भगम तो यहाँ कहा अहम दधामी द्रविणम हविष्म कहता है इन देवताओं से आप ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो धन प्राप्त कर सकते हो उन्नति प्राप्त कर सकते हो प्रगति कर सकते हो ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर सकते हो कैसे यज्ञ अहम दधामी द्रविड़म मैं द्रविणम धन को दधामी देता हूं उनके लिए धारण करता हूं उनको देने के लिए मेरे पास है कि कैसे कैसे के लिए हविष्मते जो हवि प्रदान करता है अर्थात जो परिश्रम कर रहा है जो बो रहा है जो उसका उपाय कर रहा है जो उसके लिए कुछ लगा रहा है जैसे आप किसी उद्योग में धन लगाते हैं तो वो उद्योग आपको धन देता है तो हविस्मते वो हवी डालता है वैसे ही यज्ञ में जब आप हवी डालते हैं तो वो हवी आपके लिए कुछ देती है वो हवी आपके लिए कुछ लेकर आती है भगवान उस हवी देने वाले को कुछ देता है तो यहाँ पर मंत्र में कहा गया अहम दधानी द्रविणम हविष्मते जो हवी प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है जो हवि देता है जिसके अंदर समर्पण की त्याग की देने की भावना है जो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ व्यय करता है जो पूंजी लगाता है जो खेत में फल पैदा करने के लिए बीज बोता है ऐसे उसके लिए शब्द आया हविष्मते, जो हवि प्रदान करने वाला है उसके लिए अहम द्रविणम दधानी मैं धन रखता हूँ देता हूँ उसके लिए प्राप्त कर, करता हूँ अहम दधानी द्रविणम हविष्म दो विशेषण है इसमें कि वो मुख्य व्यक्ति कौन है यजमान आय ये चतुर्थी व्यक्ति है जिसका अर्थ है लिए मैं धन दे रहा हूं किसके लिए यजमान आय द्रविणम दधानी मैं यजमान के लिए धन धारण करता हूं उसके लिए धन रखता हूँ उसके लिए मेरे पास धन है मैं उसको धन देता हूँ यजमान आय द्रविणम दधानी लेकिन कैसे यजमान वो कहता है दो विशेषताएं होनी चाहिए उसमें एक विशेषता एक है हविष्मिक जो उदार है जो देता है जो बोने में भरोसा करता है उसी को काटने का मौका मिलता है जिसने कभी खेत में फसल बोई ही नहीं वो कभी फसल की फल की प्राप्ति कैसे कर सकता है जिसने कभी पेड़ लगाया नहीं वो फल की आशा कैसे करेगा तो यदि उसने क्या किया है हवी प्रदान की है उसने कुछ पूंजी लगाई है कुछ संपत्ति लगाई है कुछ समय लगाया है तो वह हवी देने वाले को धन मिलता है और हवी देने वाले के लिए धन परमेश्वर रखता है अहम दधामी द्रविनम हविष्मे तो ये हवी जो है ये यज्ञ की अंदर डाली जाती है और ये जहाँ जहाँ यज्ञ है वहाँ वहां हवी डाली जाती है हवी का केवल अग्नि में आहूति देना ही नहीं है कृष्ण जी महाराज इस शरीर के अंदर होने वाले यज्ञ को भी कहते हैं और इसमें यज्ञ अन्न के ग्रास को भी हवि कहा जाता है क्यों कि ये अग्नि में जलने के लिए डाली गई है जलने से ही वो अनेक रूपों में बनती है जैसे हम पृथ्वी में डालकर एक के अनेक बनाते हैं जैसे एक बीज के अनेक बीज बनाते हैं वहाँ भी तो वो पदार्थ नष्ट होता है लेकिन उसे जलना नहीं कहते हम उसे गलना कहते हैं वहा गलने से वो पदार्थ अनेक रूपों में बदलता है किंतु यज्ञ में जलने से यहाँ नष्ट नहीं होता बल्कि उसके भिन्न रूप बन जाते हैं तो वो क्या होता है अनेक रूपों वाला अनेक संपत्तियों वाला अनेक फल पुष्पों वाला बन जाता है तो इसलिए कहा गया है वेद कहता है कि ये यज्ञ जो है उस विद्वान को धन देता है जो हविष्मान होता है जिसके अंदर भरपूर हवि देने की योग्यता क्षमता उदारता होती है और दूसरी बात क्या कही है सुप्राव्य सुनवते हविस्मते सुप्राव्य सुनवते तीन बातें हुई अर्थात जो हवि देता है उसके लिए सुप्राव्य जो विद्वानों की चिंता करता है विद्वानों को अच्छा भोजन साधन कराता है जो विद्वानों के लिए उत्कृष्ट सेवा करता है उनका सत्कार करता है तो उनकी तृप्ति का कारण बनता है ऐसे यजमान ऐसे यजमान के लिए अर्थात यज्ञ के द्वारा जहाँ अमूर्त यज्ञ हो रहा है कि जलवायु की शुद्धि हो रही है वहाँ मूर्त यज्ञ भी उसके साथ होता है अर्थात जो विद्वान है अतिथि है उनका सत्कार है उनकी सेवा है उनका भोजन है उनकी तृप्ति है उसको भी जो करता है ऐसे यजमान आया तो ऐसे यजमान आय और एक विशेषण देता है कैसे यजमान आया कहता है सुनवते सु, आसवन करने वाले आसवन करने वाले अर्थात जिसके अंदर समृद्धि के कारण जुटाए गए हैं सुनवते जिसने यज्ञ को सोम से सिंचा है जैसे खेत के ये अंदर बीज की जब आहूति डलती है तो पानी से उसको सींचा जाता है खाद की उसमें आहूति डाली जाती है तो यज्ञ के परिणाम के रूप में फसल हमारे खेती हमारे यहाँ उत्पन्न होती है तो वैसे ही जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं उस यज्ञ में जब हवी डाल रहे हैं तो उसको सोम से सींच रहे हैं क्योंकि सोम का आसवन करके उसकी हम हवी डालते हैं तो जब हम सोम के अंदर हवी डालते हैं तो वो अग्नि को बढ़ाता है लेकिन उस यज्ञ में जब सोम डालते हैं तो सोम से उस यज्ञ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है तो इसलिए यहां पर एक विशेषण दिया है सुनवती जो आसवन करता है सिंचन करता है उसके अंदर श्रेष्ठता पैदा करता है तो मनुष्य यज्ञ करे यज्ञ में उत्तम हवी दे हवियों के साथ जो उसको संचालित करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका सत्कार सेवा करे और यज्ञ के लिए और विद्वानों के लिए सोम का आसवन करे तो इस सोम का आसवन करने वाले इस यज्ञ के द्वारा यदि ये कोई यज्ञ करता है तो उसको ये यज्ञ रूप भग जो देवता है ये ऐश्वर्य प्रदान करता है तो ये ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की इन मंत्रों में चर्चा की गई है तो इन मंत्रों को हम यदि इस तरह से विचार करके देखें तो ये हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं अर्थात इस चंद्र के वायु के और सूर्य के शोधन के लिए इस चतुर्थ देव का उपयोग होता है अर्थात यज्ञ के करने से हमारा जो पर्यावरण की शुद्धि का कारण है वो इन तीनों से जुड़ा हुआ है अर्थात इन तीनों देवताओं के कारण से संसार में शुद्धि होती है तो यज्ञ करने से इनके द्वारा किए गए प्रयास को बल मिलता है और हमारे वातावरण में पवित्रता आती है श्रेष्ठता आती है सुंदरता आती है तो ये हमारी आहुतियाँ उस सूर्य तक उस चंद्र तक उस वायु के माध्यम से पहुंचती हैं आकाश के माध्यम से पहुंचती हैं इसलिए इस मंत्र में इन चारों देवताओं का एक प्रसंग है और एक अनुकूल संबंध है जिसका इसमें वर्णन किया गया है तो अहम सोमम आहनसम विभर्मी मैं सोम को धारण करती हूँ अहम स्वस्टारम्भ विभर्मी मैं त्वष्टा सूर्य को धारण करती हूँ जैसे चंद्र को धारण किया है वैसे मैंने सूर्य को भी धारण किया है आ मैंने पूषा को धारण किया है पूषणम भगम वैसे मैंने यज्ञ को धारण किया है और ऐसे यज्ञ को धारण किया है जो इन तीनों देवताओं के कार्यों की वृद्धि करने वाला है इन देवताओं के कार्यों को संपूर्णता देने वाला है और वो उसका है दधानी द्रविणम हविषमते मैं उसके लिए यजमानय द्रविणम दधामी। यजमान के लिए धन को मैं रखता हूँ अपने पास धन को देता हूँ लेकिन शर्त है सुप्रव्य सुनवते हविषमते हवी देने वाला हो सोम का आसवन करने वाला हो और वो सत्कार करने वाला हो यह इस मंत्र का भाव है ओ oh.